उपस्थित तारी भद्र पुरुषों पूजा के योग मातृशक्ति मुनिगण आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारियों पुनर्जन्म के संबंध में नई नई युक्तियां स्वामी जी देकर वो सिद्ध करना चाहते हैं कि हमें एक जन्म को मानना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसी में सब प्रश्नों के उत्तर हैं तो आगे स्वामी जी कहते हैं कि ये बात तो निर्विवाद है इसमें कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है कि संसार में जितने भी लोग हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं, एक जैसी उनकी प्रकृति नहीं है एक जैसा उनका स्वभाव नहीं है एक जैसी उनकी बुद्धि नहीं है तो इससे भी पता लगता है कि भिन्न भिन्न भेद जो बुद्धि में देखे जाते हैं उसका कारण केवल एक ही समझ में आता है और वो है कि इन्होंने पिछले जन्मों में इसी तरह के कर्मों को संपन्न किया था जिसका फल या तो पुरस्कार के रूप में या दंड के रूप में भुगत रहे हैं और संस्कृत में भी एक सुक्ति आती है मुंडे मुंडे मुंडे मुंडे मत भिन्न तो जितने मुंडे हैं उतनी मती मती भिन्न है अब आप यहाँ इतने सारे बैठे हैं मैं बैठा हूं हम सबकी मति भिन्न भिन्न है हम सबकी एक जैसी बुद्धि नहीं है तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना तो इन बातों से स्वामी जी आगे एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैसे एक दृष्टांत इस विषय में देना चाहिए देखो एक ही मां बाप के दो पुत्र हुए और उन्हें एक ही गुरु के पास अध्ययन के लिए रखा एक ही मां बाप के दो पुत्र हैं एक ही उनका गुरु है एक ही उनका स्थान है और एक ही उनकी शिक्षा है एक ही उनका खान पान है तो कहते हैं कि जब सब कुछ एक है दोनों को अवसर दिया गया और एक ही माँ बाप से दोनों उत्पन्न हुए हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है उसमें कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में उनके खाने पीने की व्यवस्था भी एक सी रखी ऐसा होते हुए भी एक लड़के की धारणा शक्ति उत्तम होने से बड़ा विद्वान और नीतिमान होता है और दूसरा भूलने वाला मूर्ख ऐसा ही रहता है आप कहते हैं कि दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं पर दोनों की जो विषय को पकड़ने की जो समझ है जो धारणावती बुद्धि है उनमें से एक ऐसा है कि जो विषय को पकड़ने में समर्थ नहीं रहता भूल जाता है बार बार पहला याद करता है तो अंत वाला भूल जाता है। अंत वाला याद करता है तो पहले वाला भूल जाता है मतलब एक वाक के प्रारंभ से अंत तक बोला गया एक तो यह है कि प्रारंभ से अंत तक जो कोई लंबा वाक्य बोला गया याद रखें कि शुरू कहां से हुआ और इसकी समाप्ति कहा से हुई पर कई बार ऐसा होता है कि लंबा वाक्य बहुत ज्यादा लंबा होता है तो प्रारंभ का पता रहता है तो अंत का पता नहीं रहता और कई बार तो बीच का भी भूल जाते हैं। और कईयों की स्मृति शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वो प्रारंभ से अंत तक वो दोहरा देते है सुभाष चंद्र बोस के बारे में इस तरह की घटना आती है कि जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो डिब्बे में बैठे तो सामने वाला एक व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा था और उसने सुभाष जी को कहा कि मैं थोड़ा अभी आता हूँ और आप थोड़ा ध्यान रखना सीट सुरक्षित रखने के लिए क्या होगा तो पुस्तक वो इस तरह से जहां तक उसने छोड़ी वो ऐसा करके उसने रख दी सुहास ने वो पुस्तक उठाई और आद्यो से अंत तक आद्यो पान आदि से अंत तक उसको पढ़ा और अपने पास पुस्तक रख ली तो वो जब आए निवट करके तो कहा महाशय मेरी पुस्तक बोले आपकी पुस्तक का है वो तो मेरी पुस्तक है बोले ऐसे कैसे हो सकता है मैं तो अभी यहीं पे छोड़ के गया था बोले भले ही छोड़ के गए तुम्हे कुछ याद है उस पुस्तक का बोले याद याद तो कुछ नहीं तो फिर तुम्हारी पुस्तक कैसे और बोले तुम पूछो कहीं से भी पूछ लो कि प्रारंभ में क्या है मध्य में क्या है अंत में क्या है विषय क्या है क्या प्रसंग है पूछिए आप तो कहते हैं कि वो सारा का सारा सुभाष में जो करते हुए अनेक राजा हमारे देश में ऐसे हुए हैं और उन राजा के दरबार में अनेक ऐसे स्मृतिमान पंडित हुए हैं स्मृति की एकता सुस्मण करे सौ लोगों तो को स्मरण करके सुन और ये तो अजमेर में भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ था कि हालांकि उसमें तो, तो है तो बुद्धि का तो काम है कि जैसे हम आप 50 लोग बैठे और उसने कहा कि आप प्रश्न पूछिए अब सबके अलग अलग प्रश्न होंगे किसी का कुछ किसी का कुछ किसी का कुछ किसी का, कुछ किसी अब आप ये देखें कि क्या इतने विषयों का उसको काम है पहली बार तो उस, उसको इतने सारे व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्मरण रखना ही बड़ा टेढ़ा लेकिन मैंने वहां पर देखा और भी ब्रह्मचारी गए थे उस समय इनमें से तो शायद कोई नहीं होगा सब नए नए तो वहां कई ब्रह्मचारी थे उन्होंने भी देखा कि उसने सभी प्रश्नों के यथायोग उत्तर दिए तो कहते हैं कि ये जो एक विषय को पकड़ लेता है एक नहीं पकड़ पाता एक याद रखता है एक भूल जाता है तो कहते हैं इसका कारण क्या है कहते हैं दूसरा भूलने वाला मूर्ख सो बतलाव इसका कारण क्या है तो स्वामी जी कहते हैं इस बुद्धि भेद का कारण इस जन्म में तो कुछ भी नहीं है और भेद तो प्रतीत होता है ऐसा निरर्थक भेद ईश्वर ने किया ऐसा कहें तो ईश्वर पक्षपाती ठहरता है स्वामी जी कहते हैं कि इस जन्म में तो कोई भेद समझ नहीं आता है कि एक मूर्ख है और एक विद्वान एक स्मृति शक्ति और धारणा शक्ति बहुत अच्छी रखता है बहुत अच्छी समझ है और दूसरा नहीं रख पाता है तो क्योंकि इस जन्म में तो कोई कान नजर नहीं आता एक सा भोजन दिया जा रहा है एक सी व्यवस्था की जा रही है तो तो तो पर तो सुख देने के क्यों दुख देगा और दुख देने से उसे क्या मिलता सुख तो तो सुखी देगा जो कहते इस पर दुख देता है तो आकदायी है या जो अन्याय करते हैं और उनको दंड से पीड़ित भी करता है तो सुधार भी करता है और दंड भी देता है तो दोनों बातें बताइए कितनी अच्छी है और ये हमारी माँ भी कर सकती है माँ का मान लीजिए एक बच्चा छठी कक्षा में पढ़ता है वो गया और उसने एक की पुस्तक चुरा ली और वो घर ले आया और माँ को दिखाई कि देख बढ़िया है ना अब माँ के सामने दो तरह की बातें हो सकती है एक तो वो शावासी थे बहुत, बहुत अच्छा और भी लाया कुछ कभी कभी किसी के नोट भी चुरा लिया कर अपना घर का थोड़ा खर्चा भी चलेगा वैसे ही कंगाली है एक तो वो ये कह दे तो ये तो अपराध का बढ़ावा देना हुआ दूसरा है कि एक चाटा मारो उसको खींच के तू लाए कैसे इसको वापस करके आना और कभी ऐसे मत करना उसको समझाया कि ऐसा करने से तेरा जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा लोग तुझको विश्वास नहीं करेंगे तुझे लोग अपने घर में नहीं बिठाएंगे तो ये सब बातें जो हैं हम यहीं पर देखते हैं तो कहते हैं कि वो ईश्वर पक्षपात तो नहीं करेगा और फिर क्या तो कहते हैं इससे यही समझ में आता है कि पूर्व जन्म है ऐसा ही मानना अवश्य होता है पूर्व जन्म अर्जित पाप पुण्य के अनुसार ही ये व्यवस्था होती है ऐसा माने बिना दूसरी कोई भी कल्पना नहीं जमती स्वामी तो जी यही जमता है दूसरी कोई कल्पना दूसरा कोई आधार नहीं समझ में आता है अच्छा कई बार ऐसा देखा गया कि जो घी खाते हैं दूध भी पीते हैं और उनके पास अगर सुविधा होती है तो किसमिश मुनक्का ये वो जो भी शरीर को पुष्ट करने के लिए वो सब खाते हैं उम्र में खाते हैं जिस उम्र में खाना चाहिए जिस उम्र में उसकी आवश्यकता उसी उम्र में खाते हैं और फिर भी टास जिसको कहते हैं डेढ़ पसली उनको लगता ही नहीं पता नहीं कहाँ निकल जाता है बस वो दुबले ही पतले रहते हैं और एक ऐसा है गरीब का बच्चा उसको बेचारे कुछ मिलता ही ना दूध मिलता है ना घी मिलता है जैसी तैसी घर में रोटी मिलती है सूखी सब्जी जैसी भी है और खा करके अच्छा यूं दिखता है अब वो सोचता है जो बाद और दूध बादाम और दूध के जो पदार्थ पेट में पहुंचा रहा वो कहता है तू क्या खाता है मेरे तो लगता ही नहीं बोल मैं क्या करूं अब नहीं लगता तो तू भगवान से शिकायत कर तो कई बार ऐसा होता है कि कि कुछ ऐसे भी हमारे कर्म होते हैं कि कि कुछ बच्चे बहुत पॉजिटिव खुराक नहीं खाते पर फिर भी उनके सही बहुत अच्छे स्वस्थ होते हैं और कुछ पॉजिटिव अच्छा उनमें माता पिता भी ऐसे होते हैं उसको पॉजिटिव खुराक खिलाते खिलाते खिलाते खिलाते उसको बिल्कुल बीमार कर देते ऐसे भी होते कई माँ बाप इतना जोर देते हैं ले खा खा खा अब उसको पता नहीं तू खाएगा तो ये ये बच्चे को ही खा जाएगा जो तू खिला रही है ये बच्चे को ही खाने वाला खा ही रहा है बच्चे को वो लकड़ी हो रहा है वो कह रहा मुझे अच्छा नहीं लगता है वो कह रहा खा पिता भी कह रहा खा और और उसकी बुआ भी कह रही है खा और फूफा भी कह रहा है खा हम <laughs> वो बेचारा क्या करे या तो वो भाग जाए घर से हमारी तरह कुछ आश्रम में रहकर कुछ विवेक बैरा प्राप्त करे नहीं तो वहीं पीसे तो कई बार ऐसा भी होता है तो कहते हैं कि इन स्थितियों का जो निपटारा है वो एक ही है कि उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण से एक समझदार हो गया और एक बिचारा मूर्ख रह गया अब आगे चलते हैं। आप पढ़ेंगे या मैं पढूं? चलो आप पढ़ो हाँ थोड़ा पढ़ो आप लोगों का भी अभ्यास होगा एक जन्म बाद एक जन्मवादी ऐसा कहेंगे कि ईश्वर स्वतंत्र और स्वेच्छक लगे गए जैसे कोई वाणी अपने बगीचे में जैसे चाट में ऐसी लगाता और उन वृक्षों में खादला उन्हें बढ़ाता है उसी तरह जगत में ईश्वर की लीला है इस प्रकार का स्वातंत्र ईश्वर में बांधने से ईश्वर के न्यायकारितों की हानि होती है और उन्मत्त प्रसंग ईश्वर आरोप आता है परन्तु सब प्रकार सृष्टिक्रम कि और वेदों के अवलोकन ऐसी परमेश्वर न्यायी है ऐसा सिद्ध होता है तब इस विरोध का निराकरण करने के लिए पूर्व जन्म था ऐसा मानना ही चाहिए यदि ऐसा न माने तो स्थिति फिर कैसे उत्पन्न होता है इसका समय ठीक ठीक उत्तर मिलता नहीं संग भेद से यह उचित भेद हुआ ऐसा भी करते नहीं बनता क्यूँकी संघ प्रसंग भेद की कल्पना जहाँ नहीं है ऐसी जो माता की उदर की स्थिति है वह भी सबके लिए अह समान रखती है पेट में होते हुए एक चीज के लिए सुख होता है तो दूसरों को वही क्लेश होते हैं एक परमात्मा के पेट ऐसी जन्मता है और दूसरा पाप स्थान में जन्म लेता है तो बताओ यह भेद कहाँ से और क्यों का हुआ पुनर्जन्म न मानने से इस भेद के कारण ईश्वर पर इतना भारी आता तो है, इसका विचार तो करो। अब स्वामी जी पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए एक और उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण क्या दिया था कि कोई बुद्धिमान होता है और कोई मूर्ख हो जाता है और इसका उदाहरण आप अजमेर में भी देख सकते हैं। अजमेर में है ऐसा कोई स्थान जहाँ निर्बुदि रहते अपना घर पांच देखकर करके आना अपना घर वो कैसे पालते हैं डल यहां से बिल्कुल डल है काम ही नहीं करती बुद्धि एक सेठ का बहुत अच्छा व्यापार चलता था पर जब उसके बच्चे हो गए बड़ी खुशियां मनाएगी जब वो बड़े बड़े हो गए गुजरात की बात है और सच्ची घटना है ये कोई कपोल कल्पित नहीं है तो बच्चे बड़े हो गए अट्ठारह बीस साल हो गए और दोनों के दोनों पा तो उनको हिम्मत नगर के हॉस्पिटल में भर्ती कराना था दोनों दोनों पागल कुछ भी नहीं समझते वो पता नहीं यहाँ पे लालवानी, वाणी पता नहीं लाल थे कौन थे अहमदाबाद के आरिय समाज सरदार नगर है अहमदाबाद में एक सरदार नगर है आरिय समाज के सामने उनका घर है अभी भी होगा वो दोनों को दोनों बच्चे बेचारे पागल और उनको वहां पर उनो हिम्मत नगर में डाला, डाला हुआ था पता नहीं क्या स्थिति है तो एक उदाहरण से और स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि जैसे एक माली है माली का क्या काम होता है माली का काम है व्यवस्था करना लेकिन एक जन्मवादी तर्क देता है वो कहता है कि देखो भाई आप कहते हैं कि जन्म बार बार होता है ऐसा तो ठीक नहीं क्यों? क्योंकि ईश्वर स्वतंत्र है और स्वेच्छाचारी है ईश्वर स्वतंत्र है कुछ भी करे मालिक कुछ भी करे उसको कोई कहने वाला कौन उसके ऊपर कौन सा अंकुश है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और ऐसे ईश्वर के संबंध में इस तरह के लोग विचार रखते हैं कि तो अल्लाह जिसको चाहे जन्नत दे दे चाहे गुमराह कर दे जिसको चाहे दो जग दे दे दे सब उसकी मर्जी वो कुछ भी कर दे इस तरह की विचारधारा स्वामी जी के सामने आई थी तो स्वामी जी पूर्व पक्षी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं ईश्वर स्वेच्छाचारी नहीं है और स्वतंत्र भी नहीं है जैसा हम स्वतंत्र की परिभाषा करते हैं वैसा स्वतंत्र नहीं है वो भी प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही चल रहा है तो पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे ईश्वर स्वेच्छाचारी स्वतंत्र है उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे माली अपने बगीचे में कहीं कोई पेड़ लगाए कहीं की घास उखाड़े कहीं झाड़ी बढ़ाए कहीं कलम काटे कहीं उजाड़ दे कहीं बर्बाद कर दे माली ली है स्वतंत्र है नौकरी पे नहीं है माली जी यहाँ तो जैसे विश्व में तो चलिए नौकरी है वो ठीक से काम करेगा अभी कहा क्या व्यवस्था करेंगे मान लो उसका खुद का ही बगीचा है कल्पना करो खुद का ही बगीचा है वहां भी वो अगर इस तरह करेगा तो उसका उद्यान सुरक्षित रहेगा तो स्वामी जी कहते हैं कि पूर्व पक्षी की ओर से जैसे कोई माली अपने बगीचे में जैसे चाहे वैसे वृक्ष लगाता और उन वृक्षों में खाद डाल उन्हें बढ़ाता है उसी तरह जगत में ईश्वर की लीला है तो अब पूर्व पक्षी ये पूछे कि माली जो है वो उद्यान की व्यवस्था करने के लिए है या अव्यवस्था करने के लिए है व्यवस्था करने के लिए है और व्यवस्था कैसी की कौन सी ऋतु में कौन सा वृक्ष लगाना है कितनी दूरी पे लगाना है कौन सा वृक्ष उखाड़ना है कौन सी घास जो जो व्यर्थ में उगाती है बरसात के दिनों में जिसको कहते हैं व्यर्थ की घास होती है हमारी दृष्टि में व्यर्थ है और जो आयुर्वेद के बारे जानते हैं वो सकता है कि उस घास में भी कोई औषधि हो होती है लेकिन फिर भी एक झाड़ झंकार जैसे उगाते हैं तो अगर वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ करे तो वो बगीचा उजड़ जाएगा एक मां ने अपने बेटे को कहा कि बेटा मैं तो जा रही हूं एक महीने के लिए बाहर और तू इस बगीचे की देखभाल करना और कहा कि इस इस बगीचों को अच्छी तरह से देखना पानी देना और मैं देखूंगी आकर के तूने एक महीने में कितना इसको बढ़ाया है कैसे इसको तूने सजाया है बड़ा किया है वो तो मां तो चली गई मां चली गई तो अब इसने बच्चे ने क्या सोचा दस बारह साल का बच्चा था इसने सोचा कि अनुभव तो था नहीं अनुभवहीन व्यक्ति सब जगह ही करता है अनुभव के बाद ही वो गलती करने से रोकता है उसने सोचा कि अब पानी तो देना है तो वो ऊपर ऊपर से पानी देने लगा अब ऊपर ऊपर से पानी देने से नीचे जड़ में पानी इतना थोड़ी पहुंचेगा जितना देना है और उनकी देखभाल की झाड़ झकाड़ उठाये एक दिन गुस्सा आया सारे पौधे काट डाले जो वो बड़े हुए थे उनको भी काट डाला जो बड़े होना चाह रहे थे उनको भी काट डाला छोटे थे बड़े थे कुछ मंजले थे फूल वाले थे कुछ बिना फूल वाले थे और जब माँ आई उसने देखा विचार किया पहले कि मेरे बेटे ने मेरे पुत्र ने मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा बगीचा बना दिया होगा घूमूंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा और वहां करके देखा तो सारा उजाड़ कर दिया बोले ये क्या किया मूर्ख बोले आप नहीं तो कहा था कि पानी देना तो पानी दिया हाँ दिया कहा दिया बोले पत्तों में पानी दिया ऊपर से बोले जड़ में पानी देना था एक तूने यही गलती की तूने जड़ में पानी नहीं दिया फिर ये सारे पौधे बर्बाद क्यों कर दिए मुझे गुस्सा आया कि ये तो बढ़ी नहीं रहे ये तो हरे ही नहीं हो रहे तो मुझे गुस्सा आया इनको उखाड़ के फेंक दिया काटके उखाड़ के फेंक दिया अब बताइए उसकी बच्चे की निंदा होगी या स्तुति होगी तो ईश्वर के साथ में इसकी कैसे तुलना करो कि ईश्वर भी ऐसी करता होगा कि जिसको चाहे कहीं भेज दे कहीं उसको लगा दे बिचारे ने किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए और उसको दक्षिण अफ्रीका की हफ्ती जाति में भेज दिया और कर्म उसने किए थे हरि समाज वाले अब उसको बिचारे वहां भेज दिया अब वो क्या करेगा अब कैसे वहां हरि समाज ढूंढेगा मुश्किल हो जाएगी नहीं हो जाएगी स्वेच्छाचारी अगर मान ले हम बस लोग कहते हैं ना जी हम तो कठपुतली हैं कठपुतली की डोर जैसे कठपुतली नचाने वाले के हाथ में होती है ऐसी हम भी जो वो कहता है जो वो कराता है वही हम करते हैं नहीं ऐसा नहीं है हम करते हैं वो हमसे नहीं कराता है हाँ वेद के हिसाब से आप चलेंगे हम तो वो जैसे उसने आदेश दिया वैसा अगर आप चलते हैं तो ये बात ठीक हो सकती है लेकिन अच्छा करे बुरा करे मारे मरे कहीं कोई घटना घट गट जाए सब ईश्वर कराता है सब ईश्वर कर रहा है तो ऐसा स्वेच्छाचार और ये ऐसा ईश्वर स्वतंत्र अगर है तो उसको फिर समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए उसको समाज से बाहर कर देना चाहिए पर उसने जब ये सृष्टि इतनी बुद्धिमत्ता पूर्ण बनाई है बुद्धिपूर्व वाक्य कृति वेद में सारी बाघकृष्ण बुद्धि पूर्व भगत तो उसकी सृष्टि उसकी सृष्टि बुद्धि बुद्धिशून्य कैसे हो सकती है या तो वेद को बुद्धि शून्य मान लीजिए या तो वेद कहेंगे वेद को बुद्धि शून्य है और वेदों को बुद्धि बुद्धिशून्य माना भी है उपेंद्र राव ने वेदों को बुद्धि बुद्धिशून नहीं माना था अब तो उनकी मृत्यु हो गई और दूसरे वो आदित्य मुनि जी वो भी वेदों को ही मानते थे बुद्धि शून्य के लिखे हुए है तो ऐसे भी लोग हैं लेकिन ऋषियों से बड़े अगर थे तो ठीक है पर उनकी वेदों की शिक्षाओं को पढ़ करके तो ऐसा नहीं लगता कि ये बुद्धिहीनों के द्वारा लिखे गए हैं तो कहते हैं कि ऐसा ईश्वर नहीं जैसा तुमने समझ लिया कि माली की तरह माली भी व्यवस्था करता है और आगे क्या करता है कहते हैं कि इसी तरह से जगत में ईश्वर की लीला ये पूर्व पक्षी का ही चल रहा है इस प्रकार का अब स्वामी जी उत्तर देते हैं कि भाई अगर इस प्रकार का स्वातंत्र ईश्वर में मानने से ईश्वर के न्यायकारित्व की हानि होती है अगर इस प्रकार की आप स्वतंत्रता ईश्वर में स्वीकार कर लेंगे तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था ही भंग हो जाएगी और उन्मत्त प्रसंग ईश्वर पे आता है ईश्वर उन्मत्त हो जाता है अरे उन्मत्त उन्मत्त आदमी का क्या भरोसा वो कब क्या कर दे एक सन्नीपात वाला उन्मत्त हो जाता जिसको सन्नीपात का बुखार चढ़ जाता वो उन्मत्त हो जाता है और कई लोगों की ये बुद्धि की नसें खराब जाती वो उन्मत्त हो जाता पागल हो जाता जैसे हाथी पागल हो जाता है ऐसे आदमी पागल हो जाता है जैसे कुत्ता पागल हो जाता है उससे सब बचना चाहते हैं तो फिर इसी तरह ईश्वरी मान लो कि वो भी ऐसी उन्मत्त हो जाएगा क्योंकि उसे विचार है ही नहीं इस बात का की क्या करना है क्या नहीं करना है किसको कहाँ जन्म देना है किसको कौन सा फल देना है बस उसके जो जी में आए जो उसके मन में आए वो कर डाले तो फिर तो ऐसी आस्तिकता हमारी खतरे में है तो वैसी आस्तिकता से तो हम नास्तिक ही अच्छे हैं ठीक है अपना खापी तो रहे शांति से कम से कम तो हमारा ईश्वर उन्मत्त होकर हमारी व्यवस्था में तो भंग नहीं करेगा ऐसा होगा नहीं होगा तो कह रहे ये बात नहीं है ये उन्मत्तपना जो है वो ईश्वर में आ जाएगा परंतु सब प्रकार क्रम के और वेद के अवलोकन से परमेश्वर न्यायी है ऐसा सिद्ध होता है स्वामी जी कहते हैं सृष्टिक्रम के नियमों को देख करके हम उसकी एक एक चीज को देख करके हम उसमें से सूक्ष्म नियमों की सत्ता को सूक्ष्म के अवलोकन से हम बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं कि सबकी सब, सब चीजें जैसे हम मनुष्य कोई चीज बनाता है तो उसमें एक नियम होता है या बिना नियम के ही बना देता है गणित के नियम चलते हैं ये जितनी भी चीजें सब गणितीय नियम पर चल रही है तो तो उसने ईश्वर ने जो जो भी वस्तुएं बनाई है वो सब की सब गणितीय नियम पर ही चल रही है उनमें गणित है ये जो फिज़ ये भौतिकी और रासायनिकी जो पढ़ाई जाती है या ये ये किसके आधार पर पढ़ाई जाती है क्या पढ़ाया जाता है उसमें भौतिकी में और रासायनिक में क्या पढ़ाया जाता है जीव विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है इस सृष्टि की रचना के बारे में ही तो पढ़ाया जाता है वनस्पति शास्त्र पढ़ाया जाता है जुलोजी जुलोजी बोलते हैं बोटनी ये क्यों पढ़ा जाता है और किस लिए पढ़ाया जाता है और किसको देख करके पढ़ा जाता है और, किस और किसे पढ़ाया जाता है सारी सारी बातें बुद्धिमत्ता से ही तो पढ़ाई जा रही है ना ईश्वर अगर ये सारी सृष्टि विज्ञान से शून्य कर दे तो न्यूटन जैसे लोग पैदा नहीं हो सकते और भारत के बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं आयुर्वेद की जाता हुए आर्यभट्ट जैसे सूर्य सिद्धांत के लिखने वाले और ना जाने कितने हुए हैं कितने ही हुए हैं तो अगर वो ये सृष्टि जिसको कि वेद कहता है ना ममार ना जीर यती काव्यम पश्च आता है ना देवस्व पश्च काव्यम देव के काव्य को देखो अब काव्य देव के काव्य को क्या देखोगे अब काव्य का मतलब ये तो ये तो वेद को देखो वो भी एक काव्य और उसकी बनाई हुई जो सृष्टि है ये भी कविता है इस, इस काब को देखो आज काव्य को देख करके क्या करोगे काब्य को देख करके ये निर्णय करेंगे कि हाँ जैसा वेद में है जैसा शुद्ध जान है वैसा ही शुद्ध जान सृष्टि के एक एक वस्तु में रमा हुआ है किसी डॉक्टर से पूछो आग का निर्माण कैसे हुआ है मोटी मोटी जानकारी तो हमारे आदरणीय भैज दे, दे देंगे हमारे उधर भैज बैठे हुए हैं लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जो जानकारी है वो हमें पूरी नहीं है कि कहां से आंख का प्रारंभ हुआ और कैसे हुआ और कहाँ पर समाप्त हुआ कितने परमाणु है कैसे लेंस बना और कैसे ये अगर जानकारी देते भी हैं तो एक प्रश्न ये खड़ा होगा कि वो बुद्धि वो नियम जो आँख की रचना में हुआ है वो बुद्धिहीनता की रचना है या बुद्धिमत्ता की सूचना देता है वो बुद्धिमत्ता की सूचना देता है तो इसलिए जो पूर्व पक्षी ऐसा कहता है कि माली की तरह ईश्वर जिसको चाहे लगाए जिसको चाहे उखाड़े ऐसे ही ईश्वर भी है जिसको चाहे जहां जैसे जो करे वैसे करे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी हमारे सारे यम नियम और ये आदर्श कर्तव्य शास्त्र ये सब कुछ सब धराशा हो जाएंगे तो इस बात को आज करते हैं अपशंत